नारायण नारायण आज का विषय है थोड़ा पढ़ें किंतु उसे आचरण में उतारें अनेक लोगों की ऐसी धुन होती है कि खूब जान लें खूब ज्ञान अर्जन करें और उसके बिना उन्हें चैन नहीं आता वैसे तो यह एक प्रकार का व्यसन ही है अफीम खाने वाले को नशा आए बिना मज़ा नहीं आता थोड़ी अफीम पचने लगती है तो नशा नहीं आता इसलिए वह अधिक अफीम नशा आने तक खाता है ऐसा होते होते अधिकाधिक अधिक अफीम पचती जाती है और अंत में इतनी अफीम खाने की बारी आती है कि वह उसी से मर जाता है यही बात अति ज्ञानार्जन की धुन के बारे में है अतः थोड़ा पढ़कर उसका आशय समझ लेना और उसे आचरण में उतारना महत्व रखता है अन्यथा जीवन भर ज्ञानार्जन में ही समय निकल जाता है और उसे आचरण में न उतारने के कारण पल्ले कुछ भी नहीं बढ़ता मनुष्य को पेट भर खाने के लिए 25-30 मिनट काफ़ी होते हैं लेकिन खाया हुआ अन्न का पाचन होने के लिए पाँच छः घंटे बीतने पड़ते हैं आदमी यदि लगातार खाता ही रहा तो उसे बदहजमी होगी उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा वह बीमार होगा और उसी में वह मर जाएगा इसीलिए केवल पढ़ते ही ना रहें थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसे आचरण में उतारें केवल पढ़ने से या विषय ज्ञान जान लेने से प्रगति नहीं होती प्रगति होती है जो पढ़ा हुआ है उस पर आचरण करने से अतः केवल समझ लेने की बजाय उसे आचरण में उतारने पर जोर दें अपने संकुचित मन को विशाल बनाएं अभी हम स्वार्थी हैं भविष्य में निस्वार्थ बनें यही सच्चे वेदांत का मर्म है केवल विचारों से तत्व ज्ञान निर्धारित नहीं होता उसके लिए साधना करनी चाहिए संसार को सुधारने के फेर में मत फंसो स्वयं को सुधारो तो उतनी मात्रा में संसार सुधर ही जाएगा लेकिन यदि हम ही नहीं सुधरे तो फिर संसार तो सुधरेगा ही नहीं केवल वस्तु केवल सुख का साधन है किंतु हम ब्रह्मवर्ष उसी को सुखमय मानते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु की सहायता से सुख प्राप्त करने के बदले हम उस वस्तु को ही ज़्यादा ज़्यादा प्राप्त करने के पीछे पड़ते हैं और अंत में दुखी होते हैं कर्म को प्रारंभ करते समय फल की प्राप्ति की ओर चित्त होने से कष्ट होते हैं अर्थात कर्म की ओर ध्यान नहीं होता फल की ओर ध्यान होता है इसीलिए क्लेश होते हैं कर्म समाप्त होने पर फल प्राप्ति नहीं हुई तो दुख होता है और यदि फल मिल भी गया तो उसमें नई आशा नई योजना निर्माण होती है और फल प्राप्ति का आनंद नष्ट हो जाता है इसलिए दुख होता है इसका सार यही है कि प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुःख पल्ले पड़ता है इसीलिए फल की आशा छोड़कर कर्म प्रारंभ करें तब कर्म करते करते ही मन को समाधान होता है इसलिए परमार्थ में नकद व्यवहार है उधार का नहीं ऐसा सभी संतों का कहना है नारायण नारायण